महाभारत शांति पर्व सप्ताधिक शांतिपर्व सप्ताकशतमोध्याण से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का तथा उनकी महिमा का कथन पितामह युधिष्ठिर्वाच पितामहहाप्राज पुंडरीकाुत करता प्रभुवा पिय नारायण केशम गोविंदम तत्व भरतश्रेष्ठ स्रोत मेक्षा केशवम युधिषि ने कहा भरत महाप्राज्य पितामह कमल भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमां से कभी च्युत न होने वाले सबके कर्ता अकृत नित्य सिद्ध सर्वव्यापी तथा संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं ये कभी किसी से पराजित नहीं होते ये ही नारायण ऋषि केश गोविंद और केशव इन नामों से भी विख्यात है मैं इनके स्वरूप का तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ भिस्मुआच श्रुतोम अर्थो राम से जाम दग्न जलपतः नारद से चेवर्षे कृष्णद्वे पायन से बोले युधिष्ठिर मैंने इस विषय का विवेचन जमदग्धि नंदन परशुराम देवर्षि नारद तथा श्री कृष्णद्वे पायन व्यास जी के मुँह से सुना है असिदेवलस्ता वाल्मीकि महातपा मकणेयच गोविंद कथयंत्यद्भुत महत असीततव महातपस्वी वाल्मीकि और महर्षि मार्कंड जी भी इन भगवान गोविंद के विषय में बड़ी अद्भुत बातें कहा करते हैं केशो भरत श्रेष्ठ भगवानेश्वर प्रभु पुरुष सर्वमित श्रूयते बहुधा विभू भरत श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर और प्रभु हैं श्रुति में पुरुष एवेदम गम एवेद गम और इत्यादि वचनों द्वारा इन्हीं सर्वव्यापी श्री कृष्ण की महिमा नाना प्रकार से निरूपण किया गया है पुरुष ही सब कुछ है। किन्तु जानी विदिहलो ब्राह्मणाह महात्मि महाबाह महाबाभू युधि जगत में धारण करने वाले श्री के जिन महात्म्यों को ब्राह्मण लोग जानते हैं उन्हें बताता हूँ सुनो ज्ञान चाहुर मनुष्य इंद्र ये पुराण विदोजना गोविंद की तिश्यामितम नरेन्द्र पुराण वेदता पुरुष गोविंद के जिन जिन लीलाओं तथा चरित्रों का वर्णन करते हैं उनका मैं यहाँ वर्णन करूँगा महाभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः वायु ज्योति तथा चाप खाम चाव कल्पयत भूतों के आत्मा महात्मा पुरुषोत्तम ने आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन पांच महाभूतों की रचना की है स सृष्वा पृथ्वी तर्वूतेश्वर प्रभु अब्सेव भुवनम चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः सर्वूतेश्वर प्रभु महात्मा पुरुषोत्तम ने इस पृथ्वी के सृष्टि करके जल में ही अपना निवास स्थान बनाया सर्वतेजो मतस्याषोत्तम सौग्रजूता संकर्षण अकल्पयत सर्वभूतानां उसमें सेन करते हुए पुरुषोत्तम ने मन से ही संपूर्ण प्राणियों के अग्रज तथा आश्रय संकर्षण को उत्पन्न किया यह हमने सुना है स धार्यति भूता ने उभय भूत भविष्य तत तस् महा प्रादुर्भूते महात्म भास्कर प्रतिम दिव्यम नाभ्याम पद्म मझा यत वे संकर्षण ही समस्त भूतों को धारण करते हैं तथा तो वे ही भूत और भविष्य के भी आधार हैं उन महाबाहु महात्मा संकर्षण का प्रादुर्भाव होने के पश्चात श्रीहरि की, की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जो सूर्य के समान प्रकाशमान था स तत्र देवा पुष्करे पुष्कर भ्रजन ब्रह्मा ब्रह्म सम भवत्ताभूत तात उस कमल से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए समस्त प्राणियों के पितामह देवस्वरूप भगवान ब्रह्म उत्पन्न हुए तस्न्हीं महाबाहो प्रादुर्भूते महात्मने तमसा पूर्वजो ये मधुनाम महासुर उन महाबाहु महात्मा की भी हो जाने पर तमोगुण से मधुनामक महान असुर प्रगट हुआ जो असुरों का था उग्रम कर्म महाबाह ब्रह्मोपचिति कुरान पुरुषोत्तम उसका स्वभाव बड़ा ही उग्र था वह सदा ही भयानक कर्म करने वाला था भयंकर कर्म करने का निश्चय लेकर आए हुए उस असुर को पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का हित करने के लिए मार डाला। तस्यता देवदान मधुसूदन मित्र सर्वसात्ता उस मधु का वध करने के कारण ही संपूर्ण देवता दानव और मानव इन सर्व श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं मानसां दक्ष सप्तमान ब्रह्म जुत्र ब्रह्मा जी ने सात मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जिनमें दक्ष प्रजापति सातवें थे यही सबसे प्रथम उत्पन्न हुए थे शेष छ पुत्रों के नाम इस प्रकार है मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुल और क्रतु मरीचि कश्यप तात पुत्र मग्रज मग्रज मानस दिन आस तेजस ब्रह्मवितम ता पुत्रों में सबसे बड़े थे मरीचि उन्होंने अपने मन से ही ब्रह्मवित्ताओं में श्रेष्ठ कश्यप नामक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया जो बड़े ही तेजस्वी हैं अंगूठा सृज ब्रह्म मरीचेर पूर्वज सौभवद्भर श्रेष्ठ दक्षो नाम प्रजापति भरतश्रेष्ठ ब्रह्मजी ने दक्ष को अपने अंगूठे से उत्पन्न किया था वे मरीचि से भी बड़े थे इसलिए प्रजापति के पद पर दक्ष प्रतिष्ठित हुए तस् पूर्वम अजाजंत दशति स्रष्ट भारत प्रजापति दुहितर ता देशा भवदि भरत नंदन प्रजापति दक्ष के पहले तेरह कन्या उत्पन्न हुई जिनमें द्वितीय सबसे बड़ी थी सर्वधर्म विशेषज्ञ पुण्य की महायशा कश्यपस्ता सर्वाम शाम भगवत पति संपूर्ण धर्मों के विशेषज्ञ पुण्यकीर्ति महायशस्वी मरीचि नंदन कश्यप उन सब कन्याओं के पति हुए उत्पाद्य तो महाभागह तासा अवरजाद धर्माय धर्म जो दक्ष एव प्रजापति तदनंतर धर्म के ज्ञाता महाभाग प्रजापति दक्ष ने दस कन्याएं और उत्पन्न की जो पूर्वोक्त तेरह कन्याओं से छोटी थीं उन सब का विवाह उन्होंने धर्म के साथ कर दिया धर्म से बसव पुत्र रुद्राश्चातजस विस्वेदेवास्यास् भरद्त भरत भरतदन धर्म के वसु अमित तेजस्वी रुद्र साध्य तथा मरदगण ये बहुत से पुत्र हुए अपराश्च अयवीय सेन्या सप्त सोमस्तासा महाभाग सर्वासाभवत्ति इतरास्तुज गंधर्वास्तु रगा किन्मशा वनपतिन् तत्पश्चात दक्षिण अन्य सत्ताईस कन्याएँ हुई जो पूर्वोक्त कन्याओं से छोटे थी महाभाग सोम उन सब के पति हुए इन सब के अतिरिक्त भी दक्ष के बहुत सी कन्याएँ हुई जिन्होंने गंधर्वों अश्वों पक्षियों गवों किमपुरुषों मत्स्यो उद्भिजों और वनस्पतियों का जन्म दिया आदित्यान देवश्रेष्ठान श्रेष्ठान तेसाम विष्णु ब्राह्मण गोविंदा भगवत प्रभु आदित्य देवताओं में श्रेष्ठ महाबली आदित्यों को उत्पन्न किया उन आदित्यों में सर्वव्यापी भगवान गोविंद भी वामन रूप से प्रकट हुए तस् विक्रमण चापी चासुरी चाजा उनके विक्रम से अर्थात विराट रूप धारण कर तीन पैर से त्रिलोकी को नाप लेने के कारण देवताओं की श्रीवृद्धि हुई दानो पराजित हुए तथा दैत्यों और असुरों की प्रजा भी पराभव को प्राप्त हुई विप्रचित प्रधान द्वितिस्तु सर्वान असुराण महासत्वान जी जनत दनुने दानवों को जन्म दिया जिनमें विप्रचित्ते आदि दानव प्रमुख थे द्वितीय समस्त असुरों महान शक्तिशाली दैत्यों की जननी हुई अहोरात्र कालच यथर्धुसूदन पुर्वाण चापरा चर्वेवाकयत इन श्री मधुसूदन ने दिन रात ऋतु के अनुसार काल पुर्वाह तथा अपराह्न आदि समस्त काल विभाग की व्यवस्था की प्रध्याय सृजन पे घासबर जृवींसो तेजसाम उन्होंने ही अपने मन के संकल्प से मेघों स्थावर जंगम प्राणियों तथा समस्त पदार्थों सहित महान तेज से संयुक्त समुची पृथ्वी की सृष्टि की तथा कृष्णो महाभाग पुनरेव युधिठिर ब्राह्मणा शतम श्रेष्ठ मुखा देवा श्रीय प्रभु युधिठिर तदनंतर महाभाग श्री कृष्ण ने पुनः सैकड़ों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मुख से ही उत्पन्न किया बाहुभ्याम क्षत्रियशतम वैश्यानामूतु शतम पदभ्या शुद्र शतम सुद्र च केशवो भरतर्षभ भर श्रेष्ठ इन केशवों ने सैकड़ों क्षत्रियों को अपनी दोनों भुजाओं से सैकड़ों वैश्यों को अपनी जंघों से तथा सैकड़ों शूद्रों को दोनों पैरों से उत्पन्न किया स एव चतोवर्णन समुत्द्य महात अक्षूताक इस प्रकार इन महातपस्वी श्री हरि ने चारों वर्णों को उत्पन्न करके स्वयं ही धाता को संपूर्ण भूतों का अध्यक्ष बनाया वेद विद्या विधात ब्रह्मांडम विरूपाक्षम चो वे ही वेद विद्या को धारण करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा हुए फिर श्रीहरि ने भूतों और मातृगणों के अध्यक्ष विरूपाक्ष अर्थात रुद्र की रचना की सावर्ति भूतात्मा नृपम च धनेश्वरम संपूर्ण भूतों के आत्मा श्री हरि ने पापियों को दंड देने वाले तथा पितरों के समवर्ती यमराज को और संपूर्ण निधियों के पालक धनाध्यक्ष कुबेर को उत्पन्न किया याद सां तजन्नाथम वरुण च जलेश्वर वासव सर्वेवाध्यक्ष अकोत् प्रभु इसी प्रकार उन्होंने जल जंतुओं के स्वामी जलेश्वर वरुण की सृष्टि की उन्हें भगवान ने इंद्र को संपूर्ण देवताओं का अध्यक्ष बनाया यदावदूश्रद्धा देहम धारियृण तवत्ता जीवस्ते नासमृतम भय पहले मनुष्यों को जितने दिनों तक शरीर धारण करने की इच्छा होती उतने दिनों तक वे जीवित रहते थे उन्हें यमराज का कोई भय नहीं होता था न चैसा मैथिनो मैथुनो धर्मो बहु भरतभ संकल्पादेव चैत्याम अपत्यम उपपद्यते भर श्रेष्ठ पहले के लोगों में मैथुन धर्म की प्रवृत्ति नहीं हुई थी इन सबको संकल्प से ही संतान पैदा होती थी ततः त्रेता युग ही काले संस्पर्शा जायते प्रजा न शुन धर्म तेषा अभी जनाधि तदंतर त्रेता युग का समय आने पर स्पर्श करने मात्र से संतान की उत्पत्ति होने लगी नरेश्वर उस समय के लोगों में भी मैथुन धर्म का प्रचार नहीं हुआ था द्वापरे द्वापर ए मैथुन धर्म प्रजापुगे द्वापर युग में प्रजा के मन में मैथुन धर्म का सूत्रपात हुआ राजन उसी तरह कलयुग में भी लोग मैथुन धर्म को प्राप्त होने लगे ऐसूत पतेक्षरपेक्षा कौंते कुंती नंदन ये भगवान श्री कृष्ण ही भूतनाथ एवं सबके अध्यक्ष कहे जाते हैं अब जो नरक का दर्शन करने वाले हैं उनका वर्णन करता हूँ सुनो दक्षिणापथ सर्वे दक्षिणा गुहया पुनिंदा सबरा चुचुका मद्र नरेश्वर दक्षिण भारत में जन्म लेने वाले सभी आंध्र गोह पुनिंद सबर चुचुक और मद्रक ये सब के सब मेक्ष है उतरा पथ जन्मिता पृथ्वी में बाम तात अब उत्तर भारत में जन्म लेने वाले मिलेक्षों का वर्णन करूँगा यौन काम्बोज गांधार किरात और बर्बर ये सब के सब पापाचारी होकर इस सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं ुगेता पृथ्वी मिमाम नरेश्वर ये सबके सब चांडाल कौवे और गिधों के समान आचार विचार वाले हैं ये सतयुग में इस पृथ्वी पर नहीं विचरण करते हैं त्रेता प्रभृति वर्धनते तेजनाभर सब तत महाघोरे संध्याकाल उपस्थिते उपस्थित राजान समंत समय तरतर परेठ श्रेत, त्रेता से वे लोग भरने लगे थे तदनंतर त्रेता और द्वापर का महाघोर संध्याकाल उपस्थित होने पर राजा लोग एक दूसरे से टक्कर लेकर युद्ध में आसक्त हुए एवेश्रेठ प्रादुर्भूत महात्म कुेठ इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण ने इस लोक को उत्पन्न किया है तपस्व महादेव कृष्ण दैव किसा दुख से नाशम प्राप्त मानद एक ज्ञानाना पर सबको मान देने वाले नरेश महान देवता भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण तपस्या रूप ही हैं उन्ही की कृपा से तुम्हारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा एकमात्र जगत स्रेष्टा श्रीकृष्ण ज्ञानों की परम गति है यदमा असित्रो देवा तथा अश्विन स्वय स्वे भक्ति मुक्ति विदो जना तपस्या रूप इन श्रीकृष्ण का आश्रय लेकर देवराज इंद्र अन्य देवता रुद्रगण दोनों अश्विनी कुमार तथा भोग और मोक्ष के तत्व को जानने वाले महर्षि अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित रहते हैं श्रूयताम से सदभाव समय ज्ञानम यथा तब भूता अंतरात्मा पद सौत वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा हैं तथा नित्य वाम में अपनी आवृत्त होकर निवास करते हैं उनके सत्ता और महत्ता को तुम श्रमण करो जिससे तुम्हें श्रीकृष्ण तत्व का ज्ञान हो जाए पुरा देवर से श्रीमानद नारद चार पृथ्वी कृष्णाम तीर्थान गोचरण प्रभु पहले की बात है परमार्थ से संपन्न देवर्षि श्री नारद जी भूमंडल के संपूर्ण तीर्थों में विचरण करते हुए घूम रहे थे हिमवत्माश्रित्य अचार्य च पुन पुनः स दृत तत्र पद्मोत्पन्न वे हिमालय के समीपवर्ती पर्वत पर बारंबार विचरण करके एक ऐसे स्थान पर गए जहाँ उन्हें कमल और उत्पल से भरा हुआ एक सरोवर दिखाई दिया महातेजस्वी महा नारद ने उस तत स्नाव से स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर उस भगवान के स्वरूप का अद्भुत रहस्य जानने के लिए भगवान की स्थिति की तत्वर्ष सते पूर्णे भगवान लोक भावअहरा दुश्चकार विश्वात्मा ऋषे परम सौहृदाद तदनंतर सौ वर्ष पूर्ण होने पर लोकसृष्टा विश्वात्मा भगवान श्रीहरि ऋषि के प्रति परम सौहार्दवश उनके सामने प्रकट हुए तम आगत जगन्नाथ कारण अखिलांबर मौल्यंगड़ पद्देय पदस्पर्श किणशोभितुकं कदी तट श्री वत् वक्षसम चारु मणिकोस्तुभकंधर मंदस्मित मुखा भोजं चलदाजोचन नम्र चा पाण्डुकर्ण नम्रूभुगोभित नाना रत्नमणि बज्र स्फु मकर कुंडल इंद्रनील निभावम तम केयूर मुकटोजम देवेरिंद्र पुरोगैश्चे अभिष्टम नारदो जय शब्दे नवंदे शिशा हरि नारद जी ने देखा समस्त कारणों के भी कारण भगवान जगन्नाथ पधारे हैं उनके जुगल शरणारविंद संपूर्ण देवताओं के सुवर्ण में मुकटों के कुंकुम से रक्त वर्ण हो रहे हैं गरुड़ जी के ऊपर सवारी करने से उनके दोनों घुटनों में रगड़ पड़ने के कारण चिन्ह बन गए हैं जो उन घुटनों की शोभा बढ़ा रहे हैं उनके श्याम सुंदर अंग पर पीतांबर शोभा पा रहा है और कटिह प्रदेश में किंकड़ी की लड़ें बंधी हुई है वक्षस्थर में श्री वस्त्र की सुनहरी रेखा शोभा पाती है गले में मनोहर कौस्तुभमढ़ी अपना प्रकाश बिखेर रही है मुखार बिंदु पर मंद मंद मुस्कान की मनोहर छटा छा रही है विशाल नेत्र चंचल गति से इधर उधर देख रहे हैं झुके हुए दो धनुषों की भांति मां की भवें उनके मुखमंडल की शोभा बढ़ा रही है नाना प्रकार के रत्न मणि और हीरों से जटित मकराकार कुंडल जगमगा रहे हैं उनके अंग कांति, इंद्रनील मणि के समान शाम है बाहों में केयूर तथा समस्त तब, तथा मस्तक पर मुकुट के उज्ज्वल आभा छिटक रही है एवं इंद्र आदि देवता और महर्षियों के समुदाय उनके स्थिति करते हैं भगवान की यह झांकी देख जय कर जयकार करते हुए नारद जी ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया तथा स भगवान श्रीमान मेघ गंभीर या ग्रम प्राये सर्वभूता नाम नारदम पतित तदनंतर नारद जी को पृथ्वी पर पड़ा देख संपूर्ण भूतों के स्वामी श्रीमान भगवान नारायण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा श्री भगवान वाच भद्रम से मन से सुव्यक्त अस्त चात श्री भगवान बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले देवर्ते तुम्हारा कल्याण हो तुम कोई वर मांगो तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हुई हो उसे स्पष्ट बताओ मैं विषय पूर्ण करूँगा भीषमच सचेम ज शेन प्रसिद्ध मुदि प्रोवाच संरूढ़म संखचक्र गदाधर विवक्षि जगन्नाथ मै जाया चि तत्दे स्रोतमीक्षा तद्धरे भीष्मी कहते हैं युधिष्ठि प्रेम से आतुर हुए मुनिवर नारद ने जय जयकार करते हुए अपने हृदय में नित्य विराजमान रहने वाले शंखचक्र और गदाधारी भगवान से कहा प्रभो प्रसन्न हो ये जगन्नाथ ऋषि के हरे मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वह आपको पहले से ही ज्ञात है मैं उसी को सुनना चाहता हूँ आप मुझ पर कृपा करें तथस्महात नारद निर्बंधा निर्हंकारा शचया शुद्ध लोचना पश्य तान प्रेक्षा यदि यदि हे क्षति तद मुस्कुराते हुए भगवान महाविष्णु ने नारद जी से कहा जो लोग शीत उष्ण आदि द्वंद्व से रहित अहंकार शून्य पवित्र तथा निर्दोष दृष्टि वाले महात्मा हैं वे निरंतर मेरे उस स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं अतः तुम यहाँ जो कुछ चाहते हो उसके विषय में उड़ी महात्माओं के पास जाकर प्रश्न करो ये योगिनो महाप्राज्ञा मधन सा ये व्यवस्थितासादम दे देवर से मत प्रसाद अवै त देवर से जो लोग योगी और महाज्ञानी हैं तथा तो जो मेरे अंश रूप से स्थित हैं उनके प्रसाद को तुम मेरा ही कृपा प्रसाद समझो युक्त जगामाथ भगवान भृत भाव तस्माज श्री केशम कृष्णम देवक नंदन ऐसा कहकर भूतभावन भगवान विष्णु वहां से चले गए अतः युधिष्ठिर तुम भी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण के शरण में जाओ ए तम आराध्य गोविंद महर्ष करता चर्व कारण कारण इन भगवान गोविंद की आराधना करके कितने ही महर्षि मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं यही जगत के सृष्ट करता संहारकर्ता और समस्त कारणों के भी कारण है राजन मैयात्रुतम राजबोध तयमें सामचस् नारदो भगवान राजन मैंने भी यह बात नारद जी से ही सुनी है तुम भी उनके मुख से सुन सकते हो भगवान नारद जी ने स्वयं ही यह बात मुझसे कही थी समस्त संसार विघात भजन्ति ये वुर्लभम अतीमी वर्णयती जो समस्त संसार बंधन की निवृत्ति के कारण भूत भगवान विष्णु के अनन्न्य चित्त से आराधना करते हैं वे अत्यंत दुर्लभ सायुज मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं यह बात सदा मेरे हृदय में बनी रहती है तथा ऋषि लोग ऋषि लोग भी इसका वर्णन करते हैं देवम देवर्षि ऋषि नारद सर्वलोक देव संपूर्ण जगत को देखने वाले देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन किया था नारदोप्यथ कृष्ण से परम वेदेतराधि सात महाबाहो यथावर महाबाहू भरश्रेष्ठ नरेश्वर नारदी ने श्रीकृष्ण के परम सनातन परमात्म भाव को यथावत रूप से जाना और माना है एवं महाबाहू केशव सत्यविक्रम अचित्य पुंडरी का सवल मनुष यदि इस प्रकार ये सत्य पराक्रमी कमल नयन महाबाहू के शव परमेश्वर हैं इन्हें केवल मनुष्य नहीं मानना चाहिए इस श्री महाभारत से शांति परमड़ि मोक्ष धर्म परमड़ि सर्वह भूतोत्पत्ति कथड़ि सप्ताधिक्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री कृष्ण से सम्पूर्ण भूतों की उत्पत्ति विषय दो सौ अध्याय पूरा हुआ